कवि कवन्नम कवनम हमेशा सपनों की दुनिया में खोया रहता। मुन्ना की थी तमन्नाया तो गन्ना उड़े पेड़ के पत्ते फड़फड़ फड़। देखो बिजली चमकी कड़कड़ इस तरह वह शब्दों को जोड़ पिरो कर कविताएं रचता उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते अरे देखो कभी कवन्नम पधार रहे हैं एक दिन वह नानी के गाँव जा रहा था सारे रास्ते में पेड़ पौधे और पक्षी नजर आ रहे थे वे बहुत सुंदर थे उनका आनंद लेते हुए अपनी धुम में चला जा रहा था जेब में रखे चने चबाते हुए वह चारों ओर थोड़ी दूर और चला उसे एक उल्लू दिखाई दिया वह गाने लगा उल्लू आंखें घुमा रहा है ऐसे सब कुछ उसको दिखता जैसे कवरनम उत्साहित होकर जोर जोर से गाते हुए आगे बढ़ा दूर एक कुत्ता मिट्टी कुरेद रहा था कवरनम को वो सियार के जैसे दिखा तुरंत गाने लगा यू क्यों गड्ढा खोद रहा क्या है उसमें छिपा रहा वाह बहुत खूब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था लंबे लंबे पैर है दो खंबे जैसे खड़े हैं वो उल्लू आंखे घुमा रहा ऐसे सब कुछ उसको दिख उल्लू आंखे घुमा रहा है ऐसे सब कुछ उसको दिखता जैसे यू क्यों गड्ढा खोद रहा क्या है उसमें छिपा रहा गाते हुए वो, गाते हुए वह नानी के घर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था अरे ये क्या नानी के घर पर तो ताला लगा हुआ है वह निराश हुआ पास ही में खंडहर जैसा मकान था उसके चबूतरे पर लेटकर वह सो गया। आधी रात में उसे गए पेड़ जैसे लगे वह ऐसे गाने लगा लंबे लंबे पैर है दो खंबे जैसे खड़े हैं गाना सुनते ही अंदर खड़े चोर ने घबराकर चारों तरफ नजर घुमाई यदे कवर नम गाने लगा उल्लू आंखे घुमा रहा है ऐसे सब कुछ उसको दिखता है जैसे कोई आ रहा है चोरी का माल छिपाकर रखना पड़ेगा यह सोचकर चोर ने गड्ढा खोदना शुरू किया अब कवनम गाने लगा यूं क्यों गड्ढा खोद रहा क्या है उसमें छिपा रहा चोर हैरान रह गया सब कुछ वहीं फेंककर भागने लगा तुरंत कवनम चोर चोर कहकर चिल्लाया आसपास के लोग भागकर आए और चोर को पकड़ लिया लोगों ने कवरनम की खूब प्रशंसा की उस दिन से सब कवि कवन्नम के गीतों का आनंद लेने लगे तमिलनाडु की कहानी